अध्याय तेईस अज्ञात श्रीमती एक दिन मैं अपने पुत्र हरिचरण को लेकर मां के घर गई उस समय हरिचरण विक्षिप्त हो गया था मां के पास जाकर वह विभिन्न प्रकार की ऊट पटांग बातें कहने लगा जैसे भूख लगी है खाने को दो इत्यादि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 इसे क्या हुआ है ब्राह्मण देखकर प्रणाम करता है गाय देखकर प्रणाम करता है मां ने कहा जीवों के प्रति दया का भाव हुआ है एक बार शरद पूर्णिमा के दिन मैं और हरिचरण मानसिक उपवास करके मां के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए उद्बोधन गए मां के चरणों में फूल चढ़ाकर हम लोगों ने प्रणाम किया चरण को आशीर्वाद देकर मां बोली धनवान हो दीर्घायु हो मां ने मुझसे कहा सबको देखकर मुझे शांति मिलती है तुम्हारा ऐसा गुणवान लड़का चला गया यह सोच तुम्हें देखकर बहुत कष्ट होता है एक दिन मां से मैंने कहा मां ठाकुर के श्रीचरणों में भक्ति हो यही आशीर्वाद दो मां ने कहा भक्ति करते करते होगी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 और फिर ठाकुर के भोग के पहले ही खा लूं मां ने कहा तुम्हें कभी अन्न का कष्ट नहीं होगा एक दिन मां ने कहा मैंने कई पागलों को बुलाकर देखा कि कहीं तुम्हारा लड़का तो उनमें नहीं है मैं कहती हूं तुम्हारा लड़का जीवित है शरद भी कहता है कि वह जीवित है मेरा लड़का लौटकर आएगा या नहीं मां से पूछने पर मां ने कहा आएगा तत्पश्चात मां ने ठाकुर की फोटो के सामने लकड़ी के कई पतले टुकड़ों को कपड़े के कतरों से जोर से बांधा और उसे ठाकुर के सामने रखकर बोली उसका लड़का लौटकर आएगा या नहीं यदि तुमने ठीक ठीक नहीं बताया तो तुम्हें ब्रह्महत्या, स्त्रीहत्या और गोहत्या का पाप लगेगा इसी बीच कपड़ों के कतरे ढीले पड़ गए और लकड़ी के टुकड़े अलग होकर ऊपर उठ गए और मां के स्पर्श करते ही नीचे गिर पड़े मां ने कहा देखा बेटी परीक्षा हो गई तुम्हारा लड़का लौट आएगा तुम भी इसे अपने घर में करके देखो मां के कथनानुसार मैंने भी घर लौटकर उसे किया घर में भी वैसा ही फल हुआ मां के लिए एक वस्त्र लेकर एक दिन मैं अपनी मां के साथ उनका दर्शन करने गई मैंने एक सज्जन को वह वस्त्र खरीदने के लिए भेजा था लेकिन वे अच्छा कपड़ा न ला पाए मैंने मां को वह वस्त्र देकर कहा मां यह कपड़ा अच्छा नहीं है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 उस समय एक व्यक्ति ने मां के पास रुपया रखकर कहा मां अमुक व्यक्ति बीमार है जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए वही करिए मां ने कहा रुपया ले जाओ जन्म लेने से तो मृत्यु है ही मैं क्या करूंगी कुछ दिन बाद सुनने में आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई